कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के पंद्रह मंत्र की चर्चा हम लोग कर रहे हैं मूल मंत्र का विचार हो गया है भाष्य का विचार होना है अन्यत्र धर्मात, अन्यत्र धर्मात इत्यादि से नचिकेता ने पूर्व में पृष्ठ आत्मतत्व का ही पुनः प्रश्न किया पुनः प्रश्न करने का उद्देश्य है कि जिज्ञास्य आत्मतत्व का ज्ञान का साधन से पहले आचार्य उपदेश बताया ऐसे जिज्ञास आत्मतत्व के ज्ञान के साधनांतर भी यदि हैं तो उन्हें भी बता दे और आत्मतत्व का भी उपदेश करें इस अभिप्राय से पुनः पूर्व में पृष्ठ आत्मतत्व का ही प्रश्न हुआ और तीन मंत्रों से आत्मतत्व ज्ञान के आचार्य उपदेश से अतिरिक्त साधनांतर को बताया जा रहा है सर्वे वेदा यदपद्मा मनंती इससे आत्मतत्वज्ञान का प्रमाण वेद शब्द से ग्राह्य उपनिषदों को बताया कि उपनिषदें आत्मतत्वज्ञान रूपी परमा के प्रति करण होने से मुख्य साधन है प्रमा प्रमाणाधीन हुआ करती है तो आत्मतत्व ज्ञान रूपी प्रमा वेद शब्द से ग्राह्य उपनिषद प्रमाण के अधीन है उपनिषद प्रमाण उसका साधन है इसे सर्वे वेदा यद पदमा मनंती इससे बताया गया तो वेद शब्द से ग्राह्य समस्त उपनिषदे जिसका आमनन यानी प्रतिपादन कर रही है वह आत्मतत्व यमराज जी कहते हैं संक्षेप में मैं तुम्हें बताऊंगा तत्पद्ते संग्रहण ब्रवि में और सर्वे वेदा सर्वाणी तपानसी यद वदंती यानी यद प्राप्त्यर्थि वदंती इस द्वितीय पाद में वेद शब्द से ग्राह्य है कर्मकांड। तो कर्मकांडात्मक सभी वेद जिसकी प्राप्ति के लिए तप से उपलक्षित समस्त वैदिक कर्मों का परंपरा उपयोग बता रहे हैं ज्ञान के बहिरंग साधन चित्त शुद्धि के द्वारा तप शब्द से उपलक्षित समस्त शास्त्रीय कर्म को कर्म कांडात्मक वेद बता रहे हैं इससे ज्ञान के बहिरंग साधन शास्त्रीय कर्म है ये बताया गया और यदि छन्तो ब्रह्मचर्य चरंती इस तृतीय पाद से गुरुकु, गुरुकुल गुरुकुलवासादि रूप ब्रह्म विद्या की प्राप्ति का साधन है मुख्य इसे भी बताया जा रहा है यदि छन्तो ब्रह्मचर्यन चरंती यदि छंत यानी जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए जिस आत्मतत्व के प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचारी बनकर के ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं जिज्ञासूजन देवराज इंद्र जैसे भी असुरराज विरोचन जैसे लोग भी आत्मजिज्ञासु बनकर के आत्मज्ञान के लिए प्रजापति के गुरुकुल में सेवा सेवाभावपूर्वक लंबे समय तक रहे विरोचन बत्तीस वर्ष और इंद्र 101 वर्ष रहें तो ये किस लिए तो यदि क्षंत जिसको जानने की इच्छा से गुरुकुलवासादि रूप ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान किया उस जिज्ञास ब्रह्म को पद है जिज्ञास ब्रह्म उसे तुम्हें मैं संक्षेप में बताता हूं तो कौन है वो तो कहा ओम इति तो जिसे तुम जानना चाहते हो वह ओम है का अर्थ है ओम शब्द का अर्थ है और ओम शब्द उसका प्रतीक भी है उत्तम अधिकारी के लिए ओम अभिधान है मध्यम अधिकारी के लिए ओम ब्रह्म का प्रतीक है इस प्रकार ये मूल का विचार हम लोग कल कर चुके हैं अब भाष्य को देखिए सर्वे वेदा यदम यानी पदनियम गमनीय अविभागे न आमन प्रतिपादय यह प्रथम पाद का अर्थ है आमनंती क्रियापद है उसका अर्थ कर दिया प्रतिपादयती और पदम का अर्थ कर दिया पदनियम गयम का अर्थ होता है प्राप्यम तो प्राप्ति दो प्रकार से होती एक आत्मरूप से और एक अपने से भिन्न तया तो आत्मरूप से प्राप्य है पद शब्दित ब्रह्म इसे दिखाने के लिए कहा कि अविभागे न गमनीयम यानी प्राप्यम अभेदे न अविभागे नकार है तो आत्मरूप से प्राप्तव्य है जो यानी प्रत्यगभिन्न ब्रह्म है उसका आमनन यानी प्रतिपादन कौन कर रहा है तो सर्वे वेदा सभी वेद करते हैं तो टीकाकार कहते हैं यहाँ पर वेद शब्द से संपूर्ण वेद को न लेकर के वेद के ज्ञान कांड को लेना इसलिए लिखते हैं कि वेदिक देशा वे उपनिषदह वेद शब्द से वेद का एक अंश एक देशा एक अंश वो कौन है ज्ञानकांड, उन्हें कहा जाता है उपनिषद तो उपनिषदों को लेना है गुरुकुल वास लक्षण वा ब्रह्म प्राप्त चरंती तो यदि छो जिसकी ने अच्छा वो तपान से सर्वाणी यद वदंती ये हैं यानी यत वदन्ति में यत शब्द कार्थ है प्राप्त्यर्थानी और वदन्ति का कर्ता है पूर्व वाक्य से लाना वेद को सर्वे वेदा वदंती यानी प्रतिपादयन्ति क्या प्रतिपादन करते हैं तो सर्वानी तपानसी यत् प्राप्त्यर्थानि, जिसकी प्राप्ति के साधन के रूप में बत, आ, समस्त तप शब्द से उपलक्षित वैदिक कर्मों को बताया जा रहा है वेदों के द्वारा यहां वेद शब्द से लेना वैदिक देश कर्मकांड। इसलिए टीकाकार लिखते हैं अने उपनिषदो ज्ञान साधनत्वेन साक्षात विनियुक्ता तपांसी विनुक्ता तपसी तर्मा शुद्धिद्वारण अवगति साधनानि तो अनेन एने सर्वे वेदा यत पदमा वेद इति अन पादन अन्य शब्द से लेना इस प्रथम पाद से और वेद शब्द का अर्थ वेद देश उपनिषद करने से यह बताया गया कि उपनिषद ज्ञान की साक्षात साधन है प्रमाण होने से और ब्रह्म ज्ञान प्रमा होने से अद्वितीय पाद में तपानसी सर्वाणी से यदवदी में ये बताया जा रहा है कि वेद चित्त शुद्धि द्वारा कर्मों को परंपराया साधन ज्ञान का बता रहा है बैरंग साधन बता रहा है इसलिए लिखते हैं कि तेषा कर्माणी शुद्धिद्वारण अवगति साधना तो तेजा ये सर्वनाम हैं वेदों का परामर्शक और षष्टी हैं कर्तार्थ में है। इसलिए तेजा मैंने तैय तो तैयारी प्रतिपादिता कर्मा तय ऐने वेद और वेद से लेना वेद का एक देश कर्मकांड तो वेद के एक देश कर्मकांड के द्वारा प्रतिपादित तो जो कर्म है वे शुद्धि शुद्धिद्वारण अवगति साधनानी अवगति है अहम ब्रह्मास्मृत्याक प्रमा जो अज्ञान निवृत्ति पर्यंत है अवगति पर्यतम ज्ञान तो इसलिए अवगति के यानी अज्ञान निवृत्ति में पर्यवचित होने वाले ज्ञान के परंपरा साधन चित्तशु द्वारा वेदों वेदों के कर्मकांड से बताए गए कर्म हैं ये तेजाम कर्मा शुद्धिद्वारेण अवगति साधनानि साधना हा हा वे वेद मात्रात्पर्य ब्रह्मात्म एकत्व में है और एकत्व ज्ञान के साधन है यानी अंग है कर्म कर्म अंगी नहीं है अंग है तो आचार्य द्वारा विचारिता अन्यत द्वार इत्वा अन्यत ऐसा है जनय हाँ। तो आचार्य द्वारा विचारिता तो श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा विचारित जो उपनिषद हैं यानी तत्वशादी वाक्य वे अन्य वारय्वा यानी साधनांतर का निराकरण करते हुए केवल उपनिषद ही विचारित उपनिषद वाक्य ही ज्ञानम जनयंती तत्वशादी वाक्य से तत्व विचारित तत्वशादी वाक्य से अहम ब्रह्मास्म ऐसा बोध उत्पन्न होता है इसलिए तत्वमसी वाक्य ही ज्ञान को उत्पन्न कर रहा है। ज्ञानम जनयंती जनयंती का करता है उपनिषद तो साक्ष हा? नहीं नहीं नहीं, उपनिषद का तो अन उपनिषदो ज्ञान साधन साक्षात विनियुक्ता उप विनियुक्ता तो कैसे साक्षात विनियुक्त हैं तो कहा कि श्रोत्रीय उत्तम अधिकारी को श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा उपदिष्ट तत्वशादी वाक्य मात्र से ही अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान होता है उसके लिए साधनांतर की जरूरत नहीं होती अनुष्ठानादि रूप सहयोग्यंतर की आवश्यकता नहीं है हाँ। जैसे ब्रह्म सूत्र के अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के इसमें का न कि जो ब्रह्मचोदना है यानी ब्रह्म प्रतिपादक वाक्य है वे तो सीधे सीधे ब्रह्म ज्ञान को उत्पन्न करते हुए ही ब्रह्म का ज्ञापन करते हैं ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति में अनुष्ठानांतर की अपेक्षा नहीं करते इसलिए अन्य वारयत्वा और बाकी को तो सयोग्यंतर की जरूरत होती है यह ऐसा नहीं है हाँ श्रवण मात्र से ही ज्ञान होता है तो आचार्य द्वारा विचारिता अन्यत उप निषदो अरय्वा इति भाव इसलिए साक्षात साधन है ज्ञान के आगे हैं भाष्य में यदि गुरुकुल वास अन्यत्वा छो ब्रह्मचर्यवासलक्षण चरती तो यदि तो जिसको प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मचारी गण ब्रह्मचर्य यानी गुरुकुलसल अन्यत है इंद्रिय रूप ब्रह्मचर्य की ब्रह्मचर्य का चरंत अनुष्ठान करते हैं किसके लिए तो यदि यदिछंत यानी ब्रह्माप्त तत् वह पद शब्दित ब्रह्म ते ऐने तुभ्यम तत्पद यज्ञात जिसको तुम जानना चाहते हो संग्रहेण ऐने संक्षेप तो ब्रवीमी संक्षेप से मैं तुम्हें बताता हूँ तो संग्रहेण ब्रवीमी का उतरन है टीका में मंदाधिकारी विचार असमर्थस्य, क्रमेण अवगति साधन संक्षिप्य आह संग्रहण। उत्तम अधिकारी को तो विचारितत्वशादी तो वाक्य ही अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध कराता है और जो मंदाधिकारी है उपासना से निवर्त दोष चित्त में विद्यमान है अभी समाहित चित्त नहीं है तो उसके लिए उस दोष की निवृत्ति के साधन के रूप में ओंकार उपासना रूप साधन बताया जा रहा है वो भी परंपराया साधन है दोष निवृत्ति द्वारा साधन है जैसे चित्त शुद्धि द्वारा कर्म साधन है ऐसे उपासना भी चित्त शुद्धि द्वारा साधन बनती है कर्म मल नामक चित्तगत दोष का निवर्तक बनता है विक्षेप नामक दोष का निवर्तक बनती है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि मंदाधिकिणो विचारा समर्थस्य स्रमेण अवगति साधन संक्षिप्य आह संग्रेस तो भाष्यम संग्रहण वो कौन है तो ओम इति ओमेत तो वह ओम। तो तद एत पदम यद त्वया। तुम जिस, तुमने जिसको जानने की इच्छा की है तुम्हें जानना अभिष्ट है जो वह पद मैं तुम्हें संक्षेप से बताता हूं वो कौन है तो कहते यद एतत ओम। शब्द वाच्यम ओम शब्द का जो वाच्यार्थ है वो है तुम्हारे द्वारा जिज्ञास्य ब्रह्म ओम शब्द का विधेय और मंदाधिकारी के लिए ओम शब्द प्रतीकम तो ओम शब्द है प्रतीक जिसका उसे कहा जाएगा ओम शब्द प्रतीकम प्रतिकम अधिकारी के लिए तो अभिधान रूप ओंकार ही ब्रह्म है उत्तम अधिकारी के लिए ओंकार अभिधान का अभिधेय ब्रह्म है इसलिए ओम शब्द वाचम ओम शब्द प्रतिकमच ये दोनों कहा थोड़ी टीका है टीका को देखिए ओम शब्दवाच्य ब्रह्म है करके जो कहा गया इस पर विचार करते हैं टीकाकार कि यश्द शब्दस्य उच्चारणे यती तत्व वाच्यम प्रसिद्धम कहते हैं कौन से शब्द का कौन सा वाचार्थ होगा इसके लिए ये सामान्य नियम है निश्चित करने के लिए वाच्यवाचक भाव का निर्धारण करने के लिए यह नियम है कि जिस शब्द का उच्चारण करने पर उच्चारिता के तथा श्रोता के चित्त में जो अर्थ स्फूरित होता है य स्फुति यह अर्थ स्फुती त वाच्यम प्रसिद्धम् वह जो स्फुत हुआ अर्थ है वह तस्याने उच्चारित शब्दस्य सेच्यम वो वाच्यर्थ है ये लोक में प्रसिद्ध है घटह ये सुनते ही घट ऐसा उच्चारण करते ही बोलने वाले के मन में सुनने वाले के मन में जो घट शब्द का श्रवण होते ही अर्थ स्फुरीत होता है कम्बुग्रीवादिमान आकृति विशेष वाला व्यक्ति वह उसका अर्थ है वाचार्थ है घट शब्द का ऐसे ओम शब्द का समाहित चित्त पुरुष के द्वारा उच्चारण होने पर चित्त में जो अर्थ स्फुरित होगा उसे माना जाएगा ओम शब्द का वाच्यार्थ इसे घट पटादी शब्दों का उच्चारण करने पर बोलने वाले के सुनने वाले के चित्त में जो अर्थ स्फुरित होता है वह घटपट आदि शब्दों का वाचार्थ है ऐसे समाहित चित्त पुरुष के द्वारा ओंकार का उच्चारण होने पर जो उसके चित्त में अर्थ स्फुर होता है वह ओंकार का वाचार्थ कहलाता है ये आगे कहते हैं कि समाहित चित्त ओंकारोच्चारण है विषय तद् यषयानुपरक्त संवेदन स्फुरा तद अवलब्यद्वाच्यम वो ओंकार शब्द का वाच्य है ऐसा समझना हाँ, जो नहीं जाना है उसको भी यदि ठीक ठीक समाहित चित्त हो करके उच्चारण करता है ओम का तो वो संवेदन ही स्फुर होता है ऐसा कहते हैं इसलिए उसको आच्य कहा जाता है शक्ति ग्रह के लिए तो अन्य की व्यवहार आदि की जरूरत है तो घट शब्द का उच्चारण शून्य मात्र से भी जिसको घट शब्द की शक्ति कम्बग्रदिमान पदार्थ में है ये निश्चित नहीं हाँ। उसको उसको, उसको। ऐसे शक्तिग्रह के लिए ओंकार का शक्तिग्रह उस विषय अनुपरक्त संवेदन में चेतन में पहले होगा शक्तिग्रह और वही उसके बुद्धि में स्पुरत होगा फिर हाँ हाँ हाँ ठीक है तो शक्तिग्रह की जरूरत है पहले ओंकार का शक्तिग्रह ग्रह ओ शक्ति ग्रह होगा ओंकार का अर्थ बताने वाले चाहे मांडुक्य हो या पंचीकरण हो या वो हाँ कहीं से भी हो शक्ति की जरूरत है फिर वो ओम ये उच्चारण करेगा तो जिसमें शक्तिग्रह हुआ है वही स्फुरित होगा वो क्या स्फुरित होता है तो कहते हैं समाहित चित्तस्य ओंकार उच्चारणे यद् विषय अनुपरक्त संवेदनम स्फुर तो समाहित चित्त मनुष्य के द्वारा ओंकार का उच्चारण किए जाने पर विषय अनुपरक्त इसमें उपरक्त शब्द का अर्थ है संबद्ध अनुपरक्त का अर्थ है असंबद्ध विषय असंश्लिष्ट विषय है अनात्म जड़ पदार्थ और उनसे असंश्लिष्ट जो संवेदन यानी चेतन एने वो है निरुपाधिक चेतन क्षरपुरुष अक्षर पुरुष उपाधि से रहित जो परम ज्योति शब्दित पुरुषोत्तम है वो परम ज्योति सूरित होती है ओम का उच्चारण करने पर उसे कहा जाता है कहते तद ओंकार ओंकार अवलंब्य तद वाचम यानी वो है ओंकार यानी ओंकार का अर्थ है ये समझना वो जो अर्थ स्फूरित हो रहा है संवेदन वो तो वो तो वो आगे दूसरा ये कर रहे हैं तो तद यानी वो जो संवेदन जो संवेदन स्फुरित हुआ वह संवेदन ओम का वाच्य है जैसे घट शब्द का स्फुर उच्चारण होने पर कम्बगुरु आदिमान पदार्थ स्फुरित हुआ वो घट शब्द का वाच्यार्थ हुआ ऐसे समाहित चित्त पुरुष के द्वारा ओंकार का उच्चारण होने पर जो विषय अनुपरक्त संवेदन स्फुरित हो रहा है तत् वह ओंकार का वाच्य है ऐसे ऊपर छेद छोड़ देना उसे ओंकार का वाच्य मानना चाहिए और फिर आगे कहते हैं ओंकारम वो ओंकार का वाच्य है विषय अनुपरक्त चेतन उसे ओंकारम अवलंब्य ध्यायेत, ऐसा अनुय करना ध्याय आगे आ रहा है तो तद ओंकार अवलंब्य ध्यात ब्रह्मास्मि इति के बाद में जो ध्यात है उस ध्यायत के साथ ओंकार अवलंब्य तद ध्या ऐसा अन्वय करना रूपी अभिधान का आश्रय लेकर के अवलंब का अर्थ आश्रय लेकर के तो रूपी अभिधान का आश्रय लेकर के तध्याय तथ यानि ओंकार का जो वाच्य है वो कौन है वो है विषय अनुपरक्त संवेदन उसका ध्यान करना उच्चारण करना है ओंकार का और ध्यान करना है उसके अर्थ का और ओंकार का अर्थ है विषय अनुपरक्त संवेदन तो विषय अनुपरक्त संवेदन रूप ओंकार अर्थ का ओंकार रूपी अभिधान का आश्रय लेकर के ध्यान करें, ये अर्थ निकलेगा अब वो ध्यान का प्रकार क्या है तो ध्यान का प्रकार है तदवाच्यम ब्रह्मास्मी तदवाच्यम में तत्का से ओंकार और ओंकार का वाच्य जो ब्रह्म वो है विषय अनुपरक्त संवेदन ओ मैं हूं वाच्य कह रहे हैं हैं हाँ विषय अनुपरक्त चैतन्य ही स्पूरित हो रहा कह रहे इसलिए उसी को उसी के साथ ऐक्य होगा तो तद वाच्यम यानी ओंकार का वाच्य जो है विषय अनुपरक्त चैतन्य वह मैं हूं ऐसा ध्यान करें वो निधि ध्यान होगा वो हो जाएगा निधि ध्यान और निधि ध्यास करने से विपरीत भावना की निवृत्ति होगी और फिर प्रमा होगी अहम ब्रह्मा ये उत्तम अधिकारी के लिए ध्यान बता हाँ हाँ वो निधि ध्यास रूप होता है तो ओंकार का आश्रय लेकर के ओंकार के अर्थ का ध्यान इस प्रकार करना है तो तद वाच्यम ब्रह्मास्मी ओंकार अवलंबित ऐसा अनु करना आगे हैं तत्रापि असमर्थम असमर्थ ओम शब्द एवं ब्रह्मदृष्टि तत्रापि तमर्थ अने जो उत्तम अधिकारी हैं उसे तो विचारित तो तत्वसी वाक्य से ही जो पहले पादने वाता सर्वे वेदा यद पदमा मनंती विचारित तो उपनिषद से ही अहम ब्रह्मास्मि बोध होगा उसके लिए ओंकार का आलम्बन ले करके वाच्य का ध्यान भी, ध्यान भी रूप उपासना करने की भी जरूरत नहीं है उत्तम अधिकारी को इसलिए भाष्य में ये संग्रहण इसका अवतरण लिखते समय टीका ने मंद अधिकारी ने लिखा था ना तो जो मंदाधिकारी है उसको विचारित तत्वशादी वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि बोध नहीं हो रहा है तो विपरीत भावना विद्यमान है उस विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए ओंकार का आलम्बन लेकर के ओंकार वाच्य ब्रह्म मैं हूं ऐसा निधिध्यासन करना है तो उससे विपरीत भावना की निवृत्ति होगी और विपरीत भावना निवृत्त होने पर विचारित तत्वशादी वाक्य से ही अहम ब्रह्मास्मी बोध होगा और जो मंदतर है ओंकार का आश्रय लेकर के ओंकार के वाच्य विषय अनुपरक्त संवेदन कामय के रूप में ध्यान करने में भी असमर्थ है जो नहीं कर सकता वो ध्यान उसके लिए जरूरत है फिर साधनांतर की वो साधनांतर है ओम को प्रतीक समझे वो सूक्ष्म जो ओम का अर्थ है निरुपाधिक चैतन्य वो पकड़ने का सामर्थ्य बुद्धि में नहीं है मंदतर होने से तो क्या करें कि ओंकार को ही ओम इस शब्द को ही ब्रह्म समझे हो ओम इस शब्द में ही ब्रह्म का ध्यान करें जैसे शालीग्राम में विष्णु का ध्यान नर्मदेश्वर में शिव का ध्यान किया जाता है शिवलिंग को देखते हैं माना जाता हैं, यही है यही शिव जी हैं शालीग्राम को देखते हैं भावना की जाती है कि यही भगवान विष्णु है ऐसे है, ओम इस ध्वनि में ही ब्रह्म की दृष्टि करें ब्रह्म का ध्यान करें क्योंकि ओम ये ध्वनि ही ब्रह्म का प्रतीक है ये कहते हैं कि तत्रापि असमर्थ तो तत्रापि से लेना ओम के उके ओम का आलम्बन लेकर के ओम के वाचार्थ का ध्यान करने में जो असमर्थ है वह ओम शब्दे तो ओम शब्दे तो इस शब्द दृष्टि कुरियात ब्रह्म दृष्टि करे ओम इस प्रतीक में ये प्रतीक उपासना हो जाएगी वो पहले वाली अहंग्र उपासना वह ओम के अभिधेय की अंग्र उपासना और यहां ओम इस अभिधान में उसके अभिधेय की दृष्टि करनी है ब्रह्म की दृष्टि करनी है अभिधान को अभिधेय के रूप से ग्रहण करना है भावना करनी अभिधेय की उसमें तो ओम शब्द एवं वाचक में ही वाचक की दृष्टि करें ब्रह्मदृष्टिम दृष्टि कुरियात इस प्रकार ये पंद्रहवें मंत्र के भाष्य की चर्चा पूरी हो जाती है सोलहवें मंत्र को देखा जाए सोलह और सत्रह इन दो मंत्रों में ओंकार उपासना का प्रतिपादन किया जा रहा है क्षर ज्ञावा यो यदि तस् तत् तो अक्षर ब्रह्म ऐसा पदच्छेद है एत ही और फिर एव जो ध्य है ध्य इसका ही निकलेगा और एव तो ये ते नाम परामर्शक हैं, प्रकृत आत्मतत्व का ब्रह्म का या ये तद इसका अक्षर के साथ अन्वय करिए तो ये तद तो एक अक्षर कौन सा बताया तो ओम ये जो अक्षर बता तो ये तद अक्षरम एव ब्रह्म ऐसा अन्वय करिएतद अक्षरम एव ब्रह्म ही यानी यस्माद ही है ये मत जिस कारण से यह ओंकार रूप अक्षर ही ब्रह्म है यहां ब्रह्म शब्द से समझना अपर ब्रह्म आगे परम यह विशेषण है ना इसलिए यहा ब्रह्म से लेना अपरम ब्रह्म यह ओंकार ही अपर ब्रह्म है और एक परम यह ओंकार पर ब्रह्म भी है अपर ब्रह्म तथा पर ब्रह्म उभयात्मा को ओंकार है क्यों? कि परब्रह्म का भी और अपर ब्रह्म का भी प्रतीक है ओंकार तो प्रतीक होने से उसे जिसका प्रतीक है उससे अभिन्नतया ग्रहण किया जाता है मंदिर में जिस भगवान की प्रतिमा है उस प्रतिमा को कहा जाता है यही भगवान कृष्ण है यही भगवान राम है यही भगवान शिव है ऐसे ओंकार अपर ब्रह्म का भी और परब्रह्म का भी प्रतीक होने से ऐसे मूर्तियाँ प्रतीक है तत्त्व देवता की जिस जिस देवता की जो जो मूर्ति प्रतीक है उस, उस देवता को उस मूर्ति से अभिन्नतया निर्दिष्ट किया जाता अभेदेन निर्देश देवता का किया जाता है ऐसे ही ओंकार पर ब्रह्म तथा अपर का प्रतीक होने से ओंकार का ओंकार जिसका प्रतीक है उससे अभिन्नतया निर्देश श्रुति करती हैं कि यह ओंकार ही अपरब्रह्म है ओंकार ही परब्रह्म है और आगे कहते हैं कि एकदेव अक्षरम ज्ञावा ओंकार ही अपरब्रह्म है ओंकार ही परब्रह्म है इस रूप से ज्ञातवायने उपास्य तो ओंकार की अपर ब्रह्म की दृष्टि से या परब्रह्म दृष्टि से उपासना करके यहां ज्ञातवा का अर्थ है उपास्य ज्ञान उपासना है यहाँ की तो ओंकार की परब्रह्म तथा अपर ब्रह्म की दृष्टि से उपासना करने से क्या होगा तो कहते हैं यो यदि इच्छे थी तस् तो इस ओंकार की उपासना से ओंकार उपासक ये जो परब्रह्म तथा अपर इन दो में से जिसको प्राप्त करना चाहता है वही प्राप्त होता है ओंकार उपासना से यदि अपरब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है तो ओंकार की अपर ब्रह्म की दृष्टि से उपासना करने वाले ओंकार को अपर ब्रह्म की प्राप्ति होती है ब्रह्म लोग लो जाएगा जाए। और परब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है यदि तो ओ परब्रह्म की दृष्टि से ओंकार की उपासना करने से उपासक चला परब्रह्म को यानी के ब्रह्म को प्राप्त करता है उसे ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव होता है ऊपर ब्रह्म का ध्यान है ओंकार वाच्यम ब्रह्म अहम् अस्मि इस रूप में ऐसा ध्यान करेगा ऊपर तो ब्रह्म को प्राप्त करेगा और ओंकार आ, में अपर ब्रह्म का ध्यान करेगा तो शरीर छूटने पर ब्रह्मलोक को प्राप्त करेगा ये यहां पर कहा गया कि यो यदि इच्छेती तस् तत्ष्य है भाष्य को देखिए अत एक ब्रह्म अपरम एक तद्येवाक्षरम परंच ओंकार परब्रह्म तथा अपर रूप है क्यों तो इन दोनों का प्रतीक रूप है एक भगवान तयोर ही प्रतीकम एकदरम तय यानी पर ब्रह्म अपर ब्रह्म पर का प्रतीक यह ओंकार होने से ओंकार को ही परब्रह्म तथा अपरब्रह्म रूप कहा गया और एकदेवाक्षरम ज्ञावा ज्ञातवा का अर्थ कर दिया उपास्य मूल में ज्ञातवा है ना उसका अर्थ कर दिया उपास्य तो कैसे इस ओंकार की उपासना होगी तो कहा ब्रह्म एक तद अक्षर ब्रह्म उपास्य यह ओंकार ही ब्रह्म है जैसे शालीग्राम ही विष्णु है ऐसा प्रतीक प्रतीक ध्यान होता है ऐसा ध्यान करके उपासना करके एक ब्रह्म उपास्य उपासना करके यो यदि परम अपरम वा तस्य व्यस्त उसे उसकी प्राप्ति होती है पर चेत ज्ञातव्य अपरंचेत प्राप्तव्यम तो पर को यदि परब्रह्म का ध्यान करता है तो ओंकार का आलम्बन लेकर के ओंकार उपास वाच्य ब्रह्म मैं हूं ऐसा तो पर को ज्ञे ब्रह्म को प्राप्त करता है और अपरंचेत तो प्रतिक उपासना करता है ओंकार की अभिधेय की अभिधान में दृष्टि करता है तो वह प्राप्य ब्रह्म वो है कार्य ब्रह्म उसकी प्राप्ति कर लेता है तो इस प्रकार जिस कारण से ओंकार परब्रह्म की प्राप्ति में भी और अपर ब्रह्म की प्राप्ति में भी आलंबन बन रहा है हायक बन रहा है उस कारण से सालम मन का महात्म्य श्रुति बताती हैं हैलंबनम ब्रह्म लोके मही तो ये तद आलम्बनम ओंकार रूप जो आलम्बन है आश्रय है प्रतीक है ये अनेकों प्रतीकों में बड़ा श्रेष्ठ प्रतीक है उपनिषदों ने ब्रह्म उपासना के लिए अनेकों प्रतीक बताए हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ प्रतीक यदि कोई है तो ओंकार है तो ये तद आलंबनम श्रेष्ठम और ये तद आलंबनम परम ये ओंकार रूप आलंबन ही परम आलंबन है हा ये परापर ब्रह्म स्वरूप होने से परम और परम ये उपलक्षण है अपरम का भी पर भी है अपर भी है क्यों तो जो प्रतीक होता है वह जिसकी भावना करनी है उसे अभिन्न होता है तो ब्रह्म पर पर अपर, अपर भेद से दो प्रकार का है इसलिए ओंकार भी पर तथा अपर रूप है ये कहा तो ये तद आलंबनम यानी ओंकारम परम अपरंच ऊपर से जोड़ देना अपरंच परम शब्द अपर का भी उपलक्षण है एतद आलम्बन ज्ञातवा इस ओंकारूप आलम्बन का पर या अपर के दृष्टि से ध्यान करके उपासना करके ब्रह्मलोके लोके मही अपर ब्रह्म की उपासना करता है तो ब्रह्मलोक हो जाएगा हिरण्यगर्भ का लोक वहां पर महिमा को प्राप्त करता है यानी हिरण्यगर्भ की अंग्र उपासना की है तो उसका साहित्य प्राप्त करता और साहित्य प्राप्त करके हिरण्यगर्भ जैसा सभी जीवों का उपास्य है ऐसा ये उपासक भी हिरण्यगर्भ के साथ सापन्न उपास्य भी सबका उपास्य बन जाता जिस उपासक को हिरण्यगर्भ का साहित्य प्राप्त हुआ वह हिरण्यगर्भ के तरह ही महिमा को प्राप्त होता है महिमा को प्राप्त करना है सब का पूज्य बनना उपास्य बनना तो हिरण्यगर्भ से अभिन्न जो हुआ वो सबका उपास्य हो जाएगा और ब्रह्मलोके महीते का अर्थ निकलेगा जब अपर पर ब्रह्म की दृष्टि से करेंगे तो ब्रह्म एवलोक ब्रह्म लोका हो गय ब्रह्म पर ब्रह्म, और उसमें महते महिमा से अन्वित होता है कार्थ है से स्वरूप में उसका अवस्थान होता है इस मंत्र का थोड़ा भाष्य है इसको देखिए यत एवं अतद आलम्बनम एक ब्रह्म प्राप्ति आलंबनाम श्रेष्ठम तो ब्रह्म प्राप्ति के जो अनेक आलंबन हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ यानी प्रशस्यतम आलंबन यदि कोई है तो ये ओंकार है एक तद आलंबनम परम अपरंच मूल में परम है वो उपलक्षण है अपर का भी इसलिए कहा परम अपरंच क्यों तो परापर विषयत्वात पर ब्रह्म विषयक होने से अपर ब्रह्म विषय होने से इसे ही सबसे श्रेष्ठ समझना परम समझना अपर समझना एक तद आलंबनम ज्ञातवा इस ओंकारूप आलंबन की उपासना करके ब्रह्मलोके में ही एते तो ब्रह्मलोक शब्द का अर्थ यदि परब्रह्म है तो ब्रह्म एवलोक ब्रह्म लोक ऐसा कर्मधारय है समास ये कहते हैं कि परस्मिन् ब्रह्मणी ब्रह्मभूतः भूत ब्रह्मवद एवं उपास्यो भवती तो ब्रह्म भावापन्न होकर के पर ब्रह्म के तरह ही सब का उपास्य बन जाता है चिंतनीय बन जाता है मैं के रूप में ग्राही बन जाता है उपाधेय बन जाता है और अपर ब्रह्म यदि है तो कहते अपरस्मिश्च ब्रह्म लोके मही ये करना वो अपर ब्रह्म का साहुज प्राप्त करके अपर ब्रह्म जैसा ही उपास्य हो जाता है तो इस प्रकार सत्रहवें मंत्र की चर्चा पूरी हो जाती है अठारहवें मंत्र से उपदेश प्रारंभ करते हैं यमराज जी इस पर चर्चा हम लोग कल कर